गीता तत्वचिंतन चवालीसवा प्रवचन शांति की प्राप्ति गीता अध्याय दो श्लोक उनहत्तर से बहत्तर या निशा सर्वभूता तस्या जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि शा निशा पश्य तो मुने समस्त प्राणियों के लिए जो अवस्था रात्रि या अंधकार स्वरूप है उस अवस्था में जितेंद्रीय व्यक्ति जागता रहता है और जिस अवस्था में साधारण प्राणी जागते रहते हैं आत्मदर्शी योगी के लिए वह अवस्था रात्रि या अंधकार स्वरूप है इंद्रियों का निग्रह कठोपनिषद में रूपक पिछले पद्यों में यह प्रदर्शित हुआ कि बुद्धि कैसे स्थिर प्रतिष्ठित होती है बुद्धि के चंचल रहते मनुष्य का मन कभी शांत नहीं हो सकता और अशांत मन कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता अतः संसार में सुख पाने के लिए मन का शांत और स्थिर होना अनिवार्य है इसलिए इंद्रियों के निग्रह की बात कही गई क्योंकि यदि इंद्रियां अनियंत्रित हों तब तो बुद्धि और मन को स्थिर करना कठिन ही नहीं असंभव है प्रस्तुत पद्य में स्थित प्रज्ञा और सामान्य व्यक्ति का अंतर बतलाया गया है कठोपनिषद में एक सुंदर उपमा दी गई है कहा गया है आत्मानम रचनम विद्धि शरीरं रसमेव तो बुद्धि तु सारथिम विधिम मन प्रग्रह च इंद्रिया हयानाहुर्षयांस्ते सुगोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेहुर्मनीषिण आत्मा को रथी यानी सवार समझो शरीर को रथ बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उनके मार्ग कहते हैं तथा शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं तो जैसे सवार रथ में बैठता है उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर रूप रथ पर सवार है जैसे हांकने वाला सारथी लगाम के घोड़ों को नियंत्रित करता हुआ रथ को मार्ग पर से लक्ष्य की ओर ले चलता है उसी प्रकार बुद्धि रूप सारथी मन की लगाम से इंद्रिय रूप घोड़ों को नियंत्रित करता हुआ शरीर रूप रथ को विषयों के मार्ग पर दौड़ाया करता है यदि घोड़े अनियंत्रित हो गए और लगाम कमजोर पड़ गई तो घोड़े अपनी इच्छा के अनुसार रथ को ले भागते हैं और इस प्रकार सवार की दुर्दशा कर देते हैं यदि हम चाहते हैं कि रथ लक्ष्य पर पहुँचे तो सबसे पहले सवार को दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा उसे जागते रहना होगा और दृढ़तापूर्वक सारथी को सही मार्ग पर चलने को बाध्य करना पड़ेगा सवार ऐसा हो जो सारथी पर अपना स्वामित्व प्रकट कर सके वह सवार किस काम का जो सारथी पर अपना प्रभुत्व न जमा सके फिर सारथी ऐसा हो जो अपने मालिक सवार के कहने में चले इसे इतना बलि होना चाहिए कि गलत रास्ते पर रथ को ले जाने वाले घोड़ों को बलपूर्वक खींच सही रास्ते पर ले चले साथ ही लगाम भी मजबूत हो यदि लगाम ही कमजोर पड़ जाए तो सारथी कैसे घोड़ों का नियंत्रण करेगा अतः लगाम रूपमन दृढ़ हो फिर यदि घोड़े मरियल हो तब भी लक्ष्य पर पहुँचना कठिन ही होगा साथ ही यदि रथ ही जीर्ण शीर्ण हो तब वह कैसे सवार को लक्ष्य तक पहुँचा सकेगा अतएव सफल यात्रा के लिए रथ घोड़े लगाम सारथी और सवार इन पांचों का तगड़ा होना जरूरी है इसी प्रकार जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधक का शरीर बली हो इंद्रियां भी तेज से युक्त हो मन दृढ़ हो बुद्धि विवेक से युक्त हो और आत्मा जागृत हो ऐसा व्यक्ति संयमी कहलाता है संयमी के इंद्र रूप घोड़े शरीर रूप रथ को विषयों के मार्ग पर नहीं दौड़ाते अपितु वे सत्य स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार के मार्ग पर उसे खींच कर ले जाते हैं यह बात साधारण संसारी व्यक्ति समझ नहीं पाता उसे यही नहीं समझता कि सत्य क्या है आत्मा आदि की बात उसे अंधेरे में टटोलने जैसी मालूम पड़ती है जहाँ सत्संग होता हो वहाँ उसे कोई रुचि नहीं मालूम पड़ती उसे निरस समझ वह उससे दूर ही रहना चाहता है दूसरी ओर संयमी व्यक्ति को सांसारिक चर्चा में कोई रस नहीं आता वह समझ नहीं पाता कि संसार के लोग नासवान पदार्थों को पाने के लिए इतनी खटपट क्यों करते हैं यदि कोई उसे संसार की उपादेयता समझाना चाहे तो वह कुछ उसे समझ में नहीं आती बल्कि वह तो संसार में शून्य ही देखता है इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिसमें संसार के लोग अंधेरा देखता है वहां संयमी प्रकाश देखता है जिस अवस्था को रात्रिमान समझ से परे मान संसारी व्यक्ति सो जाता है वहां संयमी दिन का उजाला देखता हुआ जागता रहता है दूसरी ओर जो सारे प्राणियों के लिए दिन है मन की जिस अवस्था में संसार के लिए सतत इधर उधर भागते रहते हैं वह सन्यासी के लिए स्वप्नवत है उसमें वह रात्रि का सा अंधकार ही देखता है